माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी एक बार माँ ने मुझे रेशम का एक वस्त्र दिया किसी ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा केवल उसे ही क्यों कपड़ा दे रही हो माँ और भी तो पांच लोग हैं माँ ने उत्तर दिया मैं उसे नहीं दूंगी तो और कौन देगा उसका और कौन है बोलो तो राधो की बीमारी के कारण माँ बोसपाड़ा निवेदिता स्कूल के किराए के बोर्डिंग वाले मकान में निवास कर रही थी मैं उनकी सेवा के लिए वहाँ थी एक दिन माँ ने मुझे ठाकुर को भोग देने को कहा मैं भोग देने का कोई मंत्र आदि नहीं जानती थी इसलिए माँ से बोली मैं तो माँ ठाकुर को किस तरह भोग दिया जाता है नहीं जानती तब माँ ने कहा देखो बेटी ठाकुर को अपना समझकर कहना आओ बैठो लो खाओ और सोचना वे आए हैं बैठे हैं खा रहे हैं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 तुम लोगों पर विपत्ति नहीं आएगी ऐसा नहीं है वह तो आएगी ही पर वह रहेगी नहीं देखोगे पैरों के नीचे के पानी की तरह निकल जाएगी एक भक्त ने माँ से पूछा था इतना तो जप तप किया कुछ भी तो नहीं हुआ उत्तर में माँ ने कहा यह क्या साग मछली है जो कीमत दिया और खरीद लिया जयराम बाटी में माँ के संबंधी लोग तरह तरह से माँ को सताते माँ ने एक दिन नाराज होकर कहा था देखो तुम लोग मुझे अधिक न सताओ इसके भीतर जो है यदि एक बार फुफकार मारे तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारी रक्षा कर सके 1919 सौ ईस्वी में माँ उस समय कुआलपाड़ा में थी दशहरे के दिन कई भक्तों ने माँ के चरणों में कमल के फूल चढ़ाकर पूजा की और चले गए बाद में माँ ने मुझसे पूछा आज क्या है जो लड़कों ने पैरों में फूल दिया मैंने कहा आज दशहरा है इसीलिए मैंने थोड़ा हंसकर कहा अरे माँ क्या मैं मनसा हूँ बाद में ठाकुर की ओर हाथ जोड़कर बोली वे ही मनसा गंगा सब हैं राजू वायु विकार के कारण पागलों जैसी अवस्था में पड़ा में थी कई बार माँ उसे खिलाती वह मुंह में खाना भर कर,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 उद्बोधन में माँ के अंतिम बीमारी के समय एक दिन कोई साधु माँ को देखने के लिए आए माँ सोई हुई है साधु माँ के पैरों पर हाथ फेरने लगे उस समय माँ के सिर पर कपड़ा नहीं था साधु के चले जाने पर माँ मुझसे कहने लगी मेरे सिर पर कपड़ा नहीं था कपड़ा क्यों नहीं डाला क्या मैं मर गई हूँ अभी से यह कर रही हो इस समय माँ को बड़ी अरुचि है कुछ भी खा नहीं पाती जरा सा भात खाती है एक दिन खाने के समय डॉक्टर कांजीलाल वहाँ उपस्थित हुए उन्हें लगा कि माँ के भात की मात्रा अधिक है अतः वे माँ के सामने ही मुझसे बोले तुम में माँ की सेवा नहीं होगी तुमसे से माँ की सेवा नहीं होगी मैं कल दो नर्स माँ की सेवा के लिए लाऊँगा तुम्हें अब सेवा नहीं करनी होगी डॉक्टर बाबू की बात सुनकर माँ ने बाद में कहा हाँ वह सोचता है कि मैं उन जूता पहने हुए लड़कियों की सेवा लूंगी, यह मुझसे नहीं होगा तुम मेरा काम काज जैसी करती हो करोगे कांजीलाल क्यों मेरे भोजन को लेकर इतना हंगामा कर रहा है मैं भात क्या खा पा रही हूँ यह बात तो वह जानता नहीं